श्री गर्ग गर्गसहिता अश्वमेध खंड ग्यारहवा अध्याय ऋतपिजों का वरण पूजन शाम श्यामकर्ण अश्व का आनयन और अर्चन ब्राह्मणों को दक्षिणादान अश्व के भाल देश में बंधे हुए स्वर्ण पत्र पर गर्ग जी के द्वारा उग्र से इनके बल पराक्रम का उल्लेख तथा अनुरुद्ध को अश्व की रक्षा के लिए आदेश श्री गर्ग जी कहते हैं तदनंतर सुधर्मा सभा में वासुदेव से प्रेरित हो राजा उग्रसेन ने वहाँ पधारे हुए ऋत्पिजों को मस्तक झुकाकर प्रणाम करके प्रसन्न किया और विधवत उन सब का वरण किया पराशर व्यास देवल च्यवन असित सतानंद गाल याज्ञवल्क बृहस्पति अगस्त्य वासदेव मैत्रेय लोमस कवि अर्थात शुक्राचार्य मै अर्थात गर्ग क्रतु जैमिनी वैशंपायन पैल सुमंत कर्ण भृगु परशुरां अकत्ण मधुन्दी होवशधम्य आसुरी जाभाली वीरसेन पुलस्थ्य पुल दुर्भाषा मरीचि एक अंगिरा नारद पर्वत कपिलमुनि जातुकर्ण्य उतथ्य संवर्त दृष्य सिंह शांडिपराक कहोड सुरत मनु कछ स्थूलशिरा प्रतिमर्दन, प्रतिम बगदाभ्य रैभ्य, द्रोण कृप, कृपाक्ष यवक्रीत मित्रभू, मित्रभूपातरतमा दत्तात्रेय महामुनि मार्कण्डेय, जमद कश्यप भरद्वाज गौतम अत्रि मुनि वशिष्ठ, विश्वामित्र पतंजलि कात्यायन पाणिनि और वाल्मीकि आदि ऋतविजों का यादवराज उग्रसेन ने पूजन किया धरेस्वर वे सभी निमंत्रित ऋतविज बड़े प्रसन्न होकर राजा से बोले मुनियों ने कहा देवदानव वंदित महाराज उग्रसेन तुम यज्ञ आरंभ करो श्री की कृपा से वह अवश्य पूर्ण होगा उन महर्षियों का यवचन सुरकर अंधक कुल के स्वामी राजा उग्र से इनकी संपूर्ण इंद्रिया संतुष्ट हो गई उन्होंने यज्ञ की सारी सामग्री एकत्र की तदनंतर ब्राह्मणों ने सोने के हलों से यज्ञ की भूमि ज्योति तथा पिंडारक तीर्थ के समीप निधि पूर्वक राजा को यज्ञ की दीक्षा दी चार योजन तक की विशाल भूमि को जोत राजा ने वहां यज्ञ के लिए मधुप मंडप बनवाए योनि और मेघला से युक्त मध्य कुंड का निर्माण करके उसमें विधिपूर्वक अग्नि की स्थापना की वज्रनाभ मेरे कहने से राजा उग्रसेन ने अनेक रत्नों से विभूषित और ध्वजा पताकाओं से मंडित सभा मंडप बनवाया उस सभा भवन को देखकर श्री कृष्ण ने अपने पुत्र से कहा श्री कृष्ण बोले प्रद्युम्न मेरी बात सुनो और सुनकर तत्काल उसका पालन करो जाओ शस्त्रधारी वीरों के साथ यत्नपूर्वक अश्वमेधीय अश्व को यहां ले आओ श्री गर्ग जी कहते हैं श्रीहरि का यह आदेश सुनकर धनुर्धरों में श्रेष्ठ प्रद्युम्न बहुत अच्छा कहकर घोड़ा लाने के लिए घुड़ताल में गए नरेश्वर तदनंतर श्री कृष्ण ने उस अश्व की रक्षा के लिए अपने पुत्र भानु और सांब आदि को अश्वशाला में भेजा अश्वशाला में जाकर बलवान रुक्मिणीनंदन प्रद्युम्न ने सोने की साकलों में बंधे हुए सहस्त्रों श्याम कर्ण अश्व देखकर उनमें से एक यज्ञ के योग्य अश्व को अपने हाथ से हंसते हुए अनायास ही बंधन मुक्त कर दिया बंधन से छूटने पर वह अश्व धीरे धीरे अश्वशाला से बाहर निकला उसका मुख लाल पूछ पीली और कान श्याम वर्ण के थे मुक्ता फलों की मालाओं से सुशोभित वह दिव्य अश्व अत्यंत मनोहर दिखाई देता था वह श्वेत छत्र से युक्त और चामरों से अलंकृत था उसके आगे पीछे और बीच में उपस्थित श्रीहरि के पुत्र उस अश्वराज की उसी प्रकार सेवा करते थे जैसे समस्त देवता श्रीहरि की अन्यान्य अन्यन्डलेश्वरों से भी सुरक्षित हुआ वह अश्व भूतल को अपनी टापों से खोदता हुआ सभा मंडप के पास आया राजन शाम कर्ण अश्व को वहां आया देख राजा उग्रसेन ने प्रसन्न होकर मुझे आवश्यक विधि का संपादन करने के लिए भेजा तब मैंने रानी रुचिमती सहित महाराज उग्रसेन को योग्य आसन पर बिठाकर कर पिंडारक तीर्थ में धर्म के अनुसार समस्त प्रयोग करवाया राजा उग्रसेन चैत्र मास की पूर्णिमा को मृगचर्म धारण किए यज्ञ के लिए दीक्षित हुए राजन उन्होंने मेरी आज्ञा से असीपत् व्रत का नियम लिया नरेश्वर मैं यादवेंद्र कुल का पूर्व गुरु होने के कारण उस यज्ञ में समस्त ब्राह्मणों का आचार्य बनाया गया तदनंतर भगवान श्री की आज्ञा से समस्त ब्राह्मण वेद मंत्रों का उच्चारण करते हुए अपने अपने आसन पर बैठे उन सबने गणेश आदि देवताओं का पृथक पृथक पूजन किया राजन फिर सब मुनियों ने अश्व की स्थापना करके उस पर केसर चंदन फूल माला और चावल चढ़ाए धूप निवेदित किए सुधा अर्थात मिष्ठान इमरती या जलेबी आदि एक मधुर खाद्य पदार्थ का नाम कुंडलिका आदि का, का नैवेद्य लगाया और आरती आदि के द्वारा उस अश्व की विधि पूर्वक पूजा करके राजा को दान के लिए प्रेरित किया उनका यह आदेश सुनकर उग्र सेन ने पूर्वक पहले मुझे धन का दान किया एक लाख घोड़े एक हजार हाथी दो हजार रथ एक लाख दुधार उगाए और सौ भार सुवर्ण इतनी दक्षिणा राजा ने मुझे मुझको दी राजन तदनंतर निमंत्रित ब्राह्मणों को महाराज उग्रसेन ने जो शास्त्रोक्त दक्षिणा दी उसका वर्णन सुनो प्रत्येक को एक हजार घोड़े दो सौ हाथी दो सौ रथ और बीस भार सुवर्ण इतनी दक्षिणा दी गई तत्पश्चात जो अनिमंत्रित ब्राह्मण आए थे उनको नमस्कार करके राजा ने विधिपूर्वक एक हाथी एक रथ एक गौ एक भार स्वर्ण और एक घोड़ा इतनी दक्षिणा प्रत्येक ब्राह्मण के लिए दी इस प्रकार दान करके घोड़े के ललाट पर जो कुमकुम आदि के कारण अत्यंत कमनीय दिखाई देता था राजा ने सोने का पत्र बांधा उस पत्र पर मैंने सभा मंडप में समस्त यादवों के समक्ष महाराज उग्रसेन के बढ़े चढ़े बल पराक्रम तथा प्रताप का इस प्रकार उल्लेख किया चंद्रवंश के अंतर्गत यदुकुल में राजा उग्रसेन विराजमान है जिनके आदेश का इंद्र आदि देवता भी अनुसरण करते हैं भक्तपालक भगवान श्री कृष्ण जिनके सहायक हैं और उन्हीं की भक्ति से बंधकर कर वे श्रीहरि सदा द्वारिकापुरी में निवास करते हैं उन्हीं की आज्ञा से चक्रवर्ती राजा राजाधीराज उग्रसेन अपने यश का विस्तार करने के लिए हठात अश्वमेध यज्ञ का अनुष्ठान करते हैं उन्होंने ही यह अश्वों में श्रेष्ठ लक्षण संपन्न श्याम घोड़ा छोड़ा छोड़ा था, है श्री कृष्ण के पौत्र अनिरुद्ध, जिन्होंने वृक दैत्य का वध किया था वे हाथी घोड़े रथ और पैदल वीरों की चतुरंगणी सेनाओं के साथ हैं इस भूतल पर जो जो राजा राज्य करते हैं और अपने को सूरवीर मानते हैं वे इस स्वर्ण पत्र शोभित अश्व अश्व को अपने बल से रोकें धर्मात्मा अनुरुद्ध अपने बाहुबल और पराक्रम से हठपूर्वक अनायास ही राजाओं द्वारा पकड़े गए उस अश्व को छुड़ा देंगे जो धनुर दरेश इस अश्व को नहीं पकड़ सके वे अनुरुद्ध जी के चरणों में प्रणाम करके सकुशल लौट जाएं जब इस प्रकार स्वर्ण पत्र पर लिख दिया गया तब श्रेष्ठ यजवंशी वीरोडे शंख बजाए झांझ, मृदंग नगाड़े और गोमुख आदि बाजे बज उठे गंधर्वगण गंध, श्री कृष्ण और बलदेव के मंगलमय चरित्रों का गान करने लगे और अप्सराएं भी वहां और अप्सराएं भी वहां आनंद विभोर होकर नृत्य करने लगीं तदनंतर भगवान श्रीकृष्ण ने अत्यंत प्रसन्न होकर यादवराज उग्रसेन के सामने ही वहां खड़े हुए प्रद्युम्नुकमान अरुद्ध को उस यज्ञ संबंधी अश्व के सर्वथा संरक्षण का आदेश दिया इस प्रकार श्री गर्ग संहिता के अंतर्गत अश्वमेय चरित्र सुमेरु में अश्व का पूजन नामक ग्यारहवा अध्याय पूरा हुआ